सहना वहन भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीनस्त दर्शन की नौवीं कक्षा वेदान दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय का पहला सूत्र मध्य में छोड़ा था सूत्र का अर्थ और कुछ व्याख्या तो हो गई थी फिर अब इसके आगे कुछ विशेष और कहना है ब्रह्मनी जी को वो उन्होंने भाष्य में लिखा है जिसको हम अभी आगे देखेंगे पिछले पाठ में से पृष्ठ संख्या 40 पर 18वां सूत्र इसके भाष्य की प्रथम पंक्ति जीवे काम आनंद वर्तते अभिलाषो जो लिखा हुआ है इसको अभिलाषा करवाया था अभिलाषो ही इसको रखिए अभिलाषा वो संस्कृत में अभिलाषा शब्द नहीं बनता हिंदी में ऐसा बोलते हैं स्त्रीलिंग वाला अभिलाषा अभिलाषा का अभिलाषो हुआ हुआ है तो जैसा लिखा है वो ही ठीक है और एक देखिए पृष्ठ संख्या बयालीस और तैयलीस इक्कीसवां और बाईसवां सूत्र इसमें जो पूछा था आपने सोमशेखर जी आत्म शब्द जो था उसका विज्ञान वाला जो था वो तो इक्कीसवें सूत्र में देखिए यह आदित्य तिष्ठन आदित्या आदित्यो न वेद इसके आगे यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो आत्मा अंतरयामी अमृता तो यहाँ जो ये पाठ पढ़ा हुआ है ये माध्यान दिन शाखा का है जिसमें आत्मनि लिखा हुआ है सीधा हमने जब उपनिषद पढ़ी थी वहां जो पाठ था वो काण्व शाखा का था उसके अंदर लिखा हुआ था यह विज्ञान तिष्ठन विज्ञान अंतरो एशा ते आत्मा अंतरियामी अमृता तो आत्मनि की जगह विज्ञान और आत्मन है की जगह विज्ञान्त वहां पर पड़ा हुआ है ये काणव शाखा का है इन शाखाओं के अंदर एक एक शब्द को भी बदल देते हैं उसको स्पष्टत करने के लिए तो आत्म शब्द ही था यहाँ पर यानी माध्यान दिन शाखा वाला जो है इसको हम जिसको मूल वेद मानते हैं उसकी शाखा का है तो आत्मशब्द ही था लेकिन आत्मा से किसी को भ्रांति हो सकती है ये जीवात्मा है परमात्मा है तो उसकी स्पष्टता के लिए विज्ञान शब्द वहां पर दे दिया वो आत्मा परक पर जाएगा अब इसकी संगति हम पांच कोशों के संदर्भ में भी इसी तरह देख सकते हैं तो अन्नमय कोष प्राणमय कोश मनोमय कोष अब जो ये विज्ञानमय कोष कहा गया है और फिर आगे आनंदमय कोष कहा गया है आनंदमय कोश ब्रह्म है परमात्मा है तो विज्ञानमय कोष ये आत्मा है यहां पर भी विज्ञान शब्द आत्मा के लिए ही पढ़ा हुआ है उसी तरह से यहां पर भी पाठ में और ये की बात बाईसवें सूत्र में भी है पृष्ठ संख्या 43 पर मध्य में यह आत्मनितिष्ठन आत्मनो अंतरो तो वहां यह विज्ञान तिष्ठन विज्ञान अंतरो तो काणव शाखा में विज्ञान और माध्यम दिन शाखा में आत्म शब्द का प्रयोग यहां पर मिलता है अब तो आगे देखते हैं प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र था सर्वत्र प्रसिद्धोपदेश बातचीत वही थी कि ब्रह्म ही उपासना के योग्य है उपासना का जहां वर्णन आता है वहां ब्रह्म का ही ग्रहण होना चाहिए ऐसा और जगह भी हमें प्रसिद्ध मिलता है अन्य शास्त्रों में उपदेश मिलता है कि ब्रह्म ही उपासना के योग्य है एक अर्थ था और दूसरा था कि जो प्रसिद्ध है उपासना के रूप में तो वो ब्रह्म ही है ब्रह्म की उपासना खूब प्रसिद्ध है खूब अच्छी तरह कही गई है एक तो यह अर्थ हुआ एक है कि जो प्रसिद्ध है उपासना के रूप में उसका हमें उपदेश मिलता है इस तरह दो तरह से व्याख्या करते हुए इन्होंने कुछ प्रमाण देते हुए भी बात की पुष्टि की थी अब आगे देखिए पृष्ठ संख्या 50 ऊपर प्रथम पंक्ति से अत्र किम विशिष्ट अभिधीय अब इस विषय में कुछ विशेष कहा जाता है पीछे जो प्रसंग था उसमें उदाहरण दिया था वो था सर्वम खलविदम ब्रह्म इति जला तो सर्वम खलविदम ब्रह्मा छंदो के उपनिषद का जो ये वचन था तो यहां पर अत्र वचने ब्रह्म शब्दो ब्रह्मांड वाचकों अस्थि जो सर्वम खल ब्रह्मा ये ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है ये ब्रह्मनिजी का कहना है ब्रह्म तो परमात्मा ब्रह्मात्मा किस दृष्टि से लिया था ब्रह्मांड मतलब ये जो जगत है संसार है उसके परक यहां पर है या ब्रह्मांड का वाचक है ये अपनी बात की पुष्टि करने के लिए आगे सारा वर्णन करेंगे न तो शांकर भाष्यवत परमात्मा वाचिक परमात्मा का वाचक ये नहीं है विवेचना कर रहे हैं युक्ति दे रहे हैं यदि ही अत्र ब्रह्म शब्द परमात्मा वाचक है सगर इस वाक्य में ब्रह्म शब्द परमात्मा का वाचक होता न तदा सर्वत्र प्रसिद्धोपदेश सूत्रावसर तो फिर सर्वत्र जो ये सूत्र था इसका कोई अवसर ही नहीं है और नई असूत्र उदाहरण वचन भवित अर्थी या तो प्रसिद्धोपदेश सूत्र ही नहीं होता और अगर सूत्र होता भी तो सूत्र के उदाहरण के रूप में ये वचन देने की आवश्यकता नहीं थी कि ये जो वचन इन्होंने उठाया है जी इस भूमि में देख रहे हैं कि अन्य जगह भी प्रसिद्ध उपदेश है वहां भी निर्णय ऐसा ही होता है अब यहां संदिग्ध स्थल है पीछे जो इन्होंने व्याख्या की वो कैसे की कि ये वचन भी संदिग्ध है यहां पर जगत यानी प्रकृति उपास्य है या पुरुष उपास्य है यानी आत्म, आत्मा ये उपास्य है इस रूप में इन्होंने संदेह संदे पैदा करके फिर निश्चय किया था तो कह रहे हैं कि अगर ये एकदम इस स्पष्ट ही था तो फिर इस उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि संदेह नहीं रहा यदि ही अत्र ब्रह्म शब्द है न तथा सर्वत्र प्रसिद्धोपदेश सूत्रावसर है ये तो सूत्र का भी अवसर नहीं है इस स्तर पे जाके बोल रहे हैं और नई वच सूत्र से उदाहरण एक तदवन इस सूत्र का उदाहरण भी नहीं हो सकता क्यों नहीं असंिग्धत्वाद असंदिग्ध होने से स्पष्ट होने से इसी को खोल रहे हैं स्पष्टम ही अत्र ब्रह्म शब्दों विद्यते न विचाराओ सरा ब्रह्म शब्द तो स्पष्ट कहा ही गया है विचारने की कोई बात ही नहीं है अगर इसको केवल प्रमाण के रूप में ही प्रस्तुत करें कि सर्वत्र प्रसिद्धोपदेश सब जगह ये स्पष्ट है ही तो वहां तो विचारने की बात ही नहीं है प्रसिद्ध चीज ही कही जाएगी कि देखो यहाँ एकदम स्पष्ट है ब्रह्म शब्द लेकिन शंकर भाष्य में भी वहां इसकी विवेचना की गई है कि यहाँ कौन सा अर्थ लिया जाए मनुष्य लिया जाए या परमात्मा लिया जाए ये सारी विवेचना वहां पर भी की गई है जबकि अगर हम उस सूत्र को देखें तो संदेह की बात ही नहीं है केवल हमें उदाहरण देना है कि भाई तो प्रसिद्ध बात है पर वहां भी चूंकि चर्चा की गई है तो उन्होंने कहा कि यदि आप ब्रह्म ही मानते हो इस ब्रह्म का अर्थ तो फिर तो संदेह की बात ही नहीं है वहां जो इन्होंने संदेह उठाए उठाए हैं उसमें इस प्रसंग में आगे जो शब्द है ये जो हमने पीछे देखा था अः सक्रतुम कुर्वी तक यहाँ तक ये पूरा हो गया आगे मनोमय है प्राण शरीर ये सब वर्णन आ रहे हैं मनोमय और प्राण शरीर और ये वचन जीव के साथ में जुड़ते हुए लगते हैं ये मनोमय जैसे मनोमय कोष है प्राण शरीर है प्राण शरीर है प्राण रूप शरीर है प्राण इसके शरीर में चलते हैं शरीर तो जीव का ही होता है परमात्मा का तो होता नहीं है इत्यादि उन वचनों को देख करके मनुष्य की भी वहां पर का भी संदेह उत्पन्न होता है यहाँ इन्होंने उस अंश को नहीं लिया है लेकिन शंकराचार्य ने वहां पर उस अगले वाले को भी कुछ भाग लेकर के वहां पर संदेह उठा उठा के चर्चा की है तो ये कह रहे हैं कि अगर यहां ब्रह्म शब्द ब्रह्म का मतलब ब्रह्म ही है तो फिर तो संदेह की आवश्यकता ही नहीं है सर्वम खल विदम ब्रह्म आपके मत में ये सब ब्रह्म है तत् जलानी उपासित उसको जल के रूप में उपासना करो आप ब्रह्म की उपासना करो और इसमें उदयवीर जी ने उसको अन्वय करते हुए कहा कि सर्वम खल ये जो सब कुछ है इसको तज तजानिति ब्रह्म उपासिता ब्रह्म को वहां पर ब्रह्म उपासिता है अनवित वहां पर किया है ब्रह्मनी जी ने बोले तो इसका अन्वय वहां करेंगे तो कोई संदेह ही नहीं है सर्वम खलविदम ये जो सारा कुछ है अब ब्रह्म नहीं लिया यहां पर शब्द अब पहले हम क्या लेते थे सर्वम खलविदम ब्रह्म ये सब कुछ ब्रह्म है अद्वैतवादी इसको अद्वैत की सिद्धि में लेते थे ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये क्या है ये ब्रह्म है देखो यहां साक्षात लिखा हुआ है तो ये जो सारा सब कुछ है इसको जलान इति उपासित जलान ब्रह्म उपासित है कि ये जो सारा है इसे उत्पन्न होता है चल रहा है नष्ट होता है इस रूप में देखते हुए ब्रह्म की उपासना करें फिर कई जने इसका ऐसे अर्थ करते हैं कि ये जो सब कुछ है ये बहुत बड़ा है ब्रह्म का मतलब बहुत बड़ा है ये भी करेंगे तो ब्रह्म शब्द चूंकि स्पष्ट है इसलिए विचार का अवसर ही नहीं होना चाहिए एक इन्होंने युक्ति दी आगे कहते हैं यदि ही ब्रह्म कारण उत्पत्ति स्थिति लय व जगदअपी गौणम ब्रह्म अत्र उपास्यम सदापि न विचारावसरो असंिग्धवाद अगर कोई कहे कि यहां पर ब्रह्म कारण वाला ब्रह्म कारण ब्रह्म है कारण जिसका ऐसा उत्पत्ति स्थिति लय के समान जगत भी जगत की उत्पत्ति स्थिति लय होती है यानी जगत के उत्पत्ति स्थिति लय में जो ब्रह्म जिसका कारण है ऐसा वो भी गौण रूप से ब्रह्म अत्र उपास्य गौण रूप से उसको ब्रह्म की तरह से कहके कोई उपास्य कहे तो कि ये जगत ब्रह्म कारण वाला है इस जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ब्रह्म के द्वारा होती है इस तरह ब्रह्म का संबंध होने से जगत अर्थ लेते हुए भी उसको गौण रूप से ब्रह्म कह दिया गया क्योंकि ये ब्रह्म की रचना है इसलिए इसको ब्रह्म कह दिया गया गौण रूप से तो ऐसे गौणम ब्रह्म अत्र उपास्यम अगर कोई ऐसा कहे ये तर्क दे तो बोले तदापि न विचार अवसर विचारने का यहां कोई अवसर ही नहीं है ठीक है गौण रूप से जगत की उपासना कर रहे हैं ब्रह्म के रूप में कर रहे कर रहे इसमें विचारने की क्या बात है मीमांसा की क्या बात है असंतिक स्पष्ट रूप से कहा ही है। तो ब्रह्म का मतलब यदि जगत भी लिया जाए और जगत को गौण रूप से ब्रह्म नाम से कहा गया है इदम इसको गौण रूप से कहा तो विचार की बात ही नहीं है तीसरी बात कह रहे हैं, यदि ही न तद उपास्यत्वेन उक्तम केवलम जगदअप गौण भावे नदिष्ट अनुपयोगत्वात् अनुपयोग अनिर्देशनम् एक निर्देशनम निरर्थकम् भवे अब कोई कहने लगे कि ठीक है जगत को गौण रूप से ब्रह्म कहा लेकिन उपास्य तो कह रहे हैं उपास्य तो केवल ब्रह्म ही होगा मुख्य उपासना ब्रह्म की ही होगी उपास्य तो ब्रह्म ही है तो अब ये जो तीसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं खंडन कर रहे हैं वो ये मान करके कर रहे हैं कि अगर कोई ये कहे कि ठीक है जगत तो उपास्य के रूप में नहीं है गौण रूप से ब्रह्म नाम से प्रयुक्त जगत उपास्य तो नहीं है लेकिन बस वैसे ही कथन किया गया उसको भाई ये ब्रह्म के समान है ब्रह्म नाम उसका गौण रूप से रख दिया गया उपासना को केवल हटा दिया तब उस स्थिति में भी ये कथन यहां पर निरर्थक है देखिए, यदि ही ना तद उक्तम। वो उगत यदि उपास्य के रूप में नहीं कहा गया लेकिन केवलम जगत अपनी गौण भाव ब्रह्म निर्दिष्ट लेकिन यह जगत गौण रूप से ब्रह्म कह दिया गया तरी तब तो अनुपयोगवाद निर्देशनम निरर्थकम भवेत् इसकी कोई फिर उपयोगिता ही नहीं है तो ये निरर्थक हो जाएगा क्योंकि प्रसंग तो उपासना का चल रहा था कि उपास्य कौन है पीछे जो प्रकरण चल रहा था तो उपास्यता का भाव तो हमें लेना ही होगा अगर वो हटा देते हैं आप तो फिर तो ये कथन नहीं व्यर्थ हो जाएगा आगे अतो अत्र ब्रह्म शब्दों न परमात्मा वाचक ब्रह्म शब्द परमात्मा का वाचक नहीं है अभी तो ब्रह्मांड वाचको हस्ती लेकिन यह ब्रह्मांड का वाचक है अत्र प्रमाणा नि उथरी अंत अब ये कुछ प्रमाण दे रहे हैं जहां की ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है ब्रह्म शब्द परमात्मा का वाचक नहीं है दोनों उदाहरणों को हम देख ही लेते हैं हमें भी ये तो जान होगा कि बहुत सी जगहों पर ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है ये प्रसंग के अनुसार हमें देखना होगा सब जगह ब्रह्म परमात्मा का वाचक नहीं है तो प्रमाण दे रहे हैं ये श्वेताशु श्वेत का ब्रह्मवादी नो ब्रह्मवादी लोग ये बोलते हैं ब्रह्म को बोलने वाले ब्रह्म को जानने वाले किम कारणम ब्रह्म ये ब्रह्म किस कारण वाला है किम कारणम ब्रह्म उतस्म जाता जीवामा कहां से आए हुए पैदा हुए वे हम जीवित हो रहे हैं ये ब्रह्म किस कारण वाला है किम कारणम हम ब्रह्म ये जो ब्रह्म है ये किस कारण वाला है तो ब्रह्म तो बिना कारण वाला होता है नित्य है जब ये ब्रह्मवादी लोग पूछ रहे हैं ब्रह्मवादी जो ब्रह्म को जानने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये ब्रह्म किस कारण वाला है तो प्रश्न ही नहीं उठता वहां पर उसका कारण भी आगे बताएंगे तो इसका मतलब है कि ये जिस ब्रह्म की बात की जा रही है वो कारण वाला है और वो है ब्रह्मांड और उसका कारण कौन है ब्रह्म परमात्मा तो परमात्मा को समझाने के लिए ये किम कारणम ब्रह्म ये जो जगत है ब्रह्मांड ये किस कारण वाला है तो बोले ब्रह्म कारण वाला है परमात्मा कारण वाला है ब्रह्म को समझाने के लिए इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है तो यहां ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है भाष्य में इसी बात को कह रहे हैं अत्र ब्रह्म शब्दों ब्रह्मांडार्थे वित्य ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड इस अर्थ में विद्यमान है किम कारणम ये जो किम कारणम शब्द वहां पर वाक्य में लिखा हुआ है इसको खोलने इति समस्तम पदम ये समस्त पद है किम और कारणम अलग अलग नहीं है किम कारणम इकट्ठा है समस्तम पदम ब्रह्मणो विशेषणम इस ब्रह्म का विशेषण है किम कारणम यस्य तत्कम कारणम इति किम है कारण जिस किम कारण है कौन सा कारण है जिसका ऐसा ये किम कारणम कारण वस्तु विषय प्रश्न इसका कारण कौन है इस विषय में यह प्रश्न किया गया है यथाच उत्तर वचने जैसा कि बाद वाले वचन में जाता कुत वयम कुतो जाता जाता को अस्माकम उत्पादक का। कारण वस्तु का विषय प्रश्न दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही है हम कहां से जी रहे हैं कौन किसने हमें उत्पन्न किया है तो कारण वस्तु के विषय में ये प्रश्न बाद में किया गया है, है. तो ऐसा ही पहला प्रश्न भी होना चाहिए कारण वस्तु के विषय में तो ब्रह्म का परमात्मा का तो कोई कारण होता नहीं है फिर भी यहां पर पूछा गया इसका मतलब है ये ब्रह्म का मतलब ब्रह्मांड है जिसका कि कोई कारण होता है एक दूसरा प्रमाण दे रहे हैं तपसा चियते ब्रह्म ततो अन्नम जायते तप से ये ब्रह्म चियते बनता है चयन होता है उत्पन्न होता है बनता है पुष्ट होता है और तत्वअनम अभि जाए फिर उससे अन्न की उत्पत्ति होती है षद का अत्र उत्पत्ति प्रकरण विद्य ते उत्पत्ति का प्रकरण चल रहा है परमात्म तपसा तपसा ज्ञान मे परमात्मा के तप से तप तब कौन सा तो तपसा को खोल दिया इन्होंने ज्ञानमये तपसा ज्ञानमय तप से ब्रह्म इस ब्रह्म को खोला ब्रह्मांडम चीयते Double... चीयते को खोल रहे हैं चित्री क्रिय सूक्ष्मेण रूप्यते सूक्ष्मता से वो रूपित किया होता है उसका स्वरूप सामने आया जाता है तथो अन्नम उससे फिर अन्न अन्न को खोला अदनीयम जो कि खाने के योग्य है उसी को अन्न बोलते हैं अदनीयम को आगे खोल दिया प्राणीनाम भोग्यम वस्तु जातम् उत्पत्ति थे प्राणियों की भोग्य वस्तुएं जितनी भी है सारी की सारी वो उत्पन्न होती है वो सब भोग्य वस्तुएं अन्न के अन्न शब्द से गृहित हो जाती है तो इनका कहना है कि यहां पर भी क्योंकि उत्पत्ति की बात है तपसा ची यते ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में तप से यह ब्रह्म उत्पन्न होता है चित्रित होता है तो कौन सा ब्रह्म उत्पन्न होता है तो स्वयं ब्रह्म परमात्मा तो हो नहीं सकता वो तो उत्पन्न होता ही नहीं है यह अन्य प्रमाणों से स्पष्ट है तो अब जिस ब्रह्म के चयन की यहां बात की जा रही है स्पष्ट है कि यह ब्रह्म का मतलब ब्रह्मांड कहा जा रहा है तीसरा प्रमाण षद का है यह सर्वज्ञ सर्ववित यस्य ज्ञान मयम तप तस्मात ब्रह्म नाम रूपम अन्नम चेह सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है सर्ववित सब जिसको प्राप्त है ऐसे सर्ववित और सर्वज्ञ एक तरह से तो एक ही अर्थ में यदि विद को ज्ञाने ज्ञान अर्थ में मैंने सर्वविथ का भी वही मतलब है और सर्वज्ञ का भी वही अर्थ है लेकिन यहाँ पर एक ही जगह पर दो शब्द समानार्थक हो ऐसा तो संगत नहीं है तो यहाँ सर्वविद का मतलब विदली लाभ है लाभ करने में प्राप्त करने में जिसने सबको प्राप्त कर रखा है जो जिसको उपलब्ध है सब तो सबको जानता है और जो सब जिसको प्राप्त है यसे जानमयम तप जिसका तप है जो कैसा जिसको ज्ञानमय तप है वो कौन ये ये परमात्मा ही है परमात्मा का नाम नहीं है लेकिन ब्रह्म का नाम नहीं है लेकिन ये उसी का वर्णन चल रहा है तस्माद एतक उससे यह एत ब्रह्म ये ब्रह्म नाम ये नाम रूपम रूप और अन्नम च जाए और अन्न होता है उससे ये ब्रह्म उत्पन्न होता है तो पीछे जो सर्वज्ञ और सर्वविथ कहा गया था वो तो ब्रह्म है ही फिर कहा उससे ये ब्रह्म उत्पन्न हो रहा है तो अब इस ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ लेंगे वो तो था ही पहले से अगर इस ब्रह्म का मतलब भी ब्रह्मात्मा लेंगे तो उस ब्रह्म से यह ब्रह्मात्मा उत्पन्न हुआ ये तो कोई कथन ही नहीं बनता है वो तो था ही जो था उसकी उत्पत्ति कैसी तो यहां ब्रह्म का मतलब भी ब्रह्मांड लिया जाता है लिया जाना चाहिए अर्थात ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड अर्थ में आता है अत्रज्ञात सर्वविदो ज्ञानमय ज्ञानमय तपस्विना ईश्वरा यहां पर भी सर्वज्ञ सबको प्राप्त ईश्वर के ज्ञानमय जिसका तप है उस ईश्वर से नाम रूपात्मकं ब्रह्मांडम जायते नाम रूपात्मक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है इनके नाम हैं और रूप हैं इनके अपने अपने नाम हैं और विभिन्न रूप है, है। चौथा दयानंद स्वामी ना अपनी ब्रह्मांड अर्थे ब्रह्म शब्द प्रदर्शिता महसी दयानंद ने भी ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड के अर्थ में कहा है तो ये वेद ऋग्वेद के भाष्य में है ब्रह्मण शब्द तो ब्रह्मतः So, उसको खाला बृहतो जगत है इस बृहत जगत का ये जो बहुत बड़ा जगत है उसका इसको भी ब्रह्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है परमात्मा को भी ब्रह्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बड़ा है अनंत है वेद को भी ब्रह्म ही नाम से कहा जाता है एवं बहु भी प्रमाण ही सिद्धम यथ तो ये बहुत प्रकार से प्रमाणों से सिद्ध है सर्वम खल ब्रह्म तत् अत्र ब्रह्म शब्दों ब्रह्मांड वाचको या ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है अर्थात वाचक है और अर्थात जगत का वाचक है तस्मत वचन संदिग्धी उदाहरण सूत्र इसी कारण से ये वचन संदिग्ध है और उपासना में विचारणीय होने से उदाहरण के रूप में इस सूत्र में लिया गया है सूत्र में साक्षात नहीं लेकिन सूत्र के भाष्य में ये वचन क्यों लिया गया क्योंकि उपासना के प्रसंग में ये विचारणीय है सर्वम खल विदम ब्रह्म शब्द में जिस उपासना की बात की गई है तो ब्रह्मा शब्द किसका वाचक होगा जगत का वाचक होगा या तो जगत का वाचक होगा जगत का वाचक या परमात्मा का वाचक होगा यह विचारणीय इसलिए यहां पर लिया गया तो इनके मत में ब्रह्म शब्द यहां पर ब्रह्मांड का वाचक है अच्छा भाष्यों में भाष्य में महर्षि दयानंद भाष्य में और भी ब्रह्मांड शब्द का जब जब प्रयोग करते हैं तो उनका तात्पर्य इस सौरमंडल से होता है ब्रह्मांड शब्द का एक अर्थ तो हम लेते हैं कि पू समस्त जगत यत्किच जगत्याम जगत ये जगत, सब कुछ जो पूरा विश्व है जितने लोक लोकांतर हैं, वो सब मिलाकर के भी हम ब्रह्मांड के नाम से बोलते हैं वैसी दयानंद जहां जहां प्रयोग करते हैं वो ब्रह्मांड का मतलब ये सौर मंडल ये लेकर के किया गया है एकदम स्पष्ट भी करते हैं लेकिन हम सामान्यतः ब्रह्मांड जब जब बोलते हैं तो हमारे मन में क्या भाव आता है सौर ये ही सौर मंडल नहीं सारी आकाश और जितनी भी हैं सब कुछ बहुत सारे जितने भी सौर मंडल है सब मिला करके आगे कभी देखेंगे आप क्या कहीं महर्षि का ऐसा वचन मिलता है जहां ब्रह्मांड का मतलब सौर ना होकर के पूरा जगत यूनिवर्स हो पूरा विश्व हो लेकिन यहां ब्रह्मणि जी जो ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो इस सौरमंडल के लिए नहीं कर रहे हैं ये पूरे समस्त जगत के लिए प्रयोग कर रहे हैं जैसा कि और भी जगह पे किया जाता है आगे अब इसकी पुष्टि में है कि यहां पर ब्रह्म का मतलब परमात्मा ही है इसके लिए और हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है दूसरा सूत्र विवक्षित गुणों को पत्तेश्च। विवक्षित जिसको कहने की इच्छा है या हम प्राप्त करना चाहते हैं उन गुणों की उपपत्ति होने से यहां पर विभिन्न गुण भी साथ में कहे गए हैं भाष्य अति चय अप, अपरोतु दूसरा कारण बता रहे हैं विवक्षित गुणोपत्ते उपस्थापित खलु उपनिषद बचने वक्तुम अभिष्टा तत्र तत्व अभिहिता ये गुणा ब्रह्मणि उपपन्नता सार्थकता संभवती यहां पर जो उपास्थित उप, उपस्थित किया गया है जो उपनिषद का वचन चांदोग्य वाला इस वचन में कहने के लिए जो अभिष्ट हैं तहे जाने योग्य हैं अर्थात तो उस वचन में जो गुण कहे गए हैं उनकी ब्रह्म में ही सार्थकता संभव है वो ब्रह्म में ही लागू होते हैं घटते हैं और जगह पे लागू नहीं होते गुणाश्चते वो गुण कौन से हैं तो ये जो आगे वचन दिया गया है ये छंदोग्य का ये तीन चौदह से आगे का है तीन चौदह का एक से तीन पीछे जो हमने देखा था वो तीन चौदह एक और दो के जो वचन थे उसी प्रसंग में यहां पर यह आगे कहा गया है तो क्या कौन कौन से गुण कहे हैं तो मनोमय प्राण भाप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्व कर्म सर्व काम सर्वगंध सर्व सर्वम इदम अभ्यात्तो अवाकी अनादर फिर और आगे वर्णन करते हुए कहते हैं जायान पृथिव्या जायान अंतरिक्षात जायान दिवो जयान एभ्यो लोकेभ्य ये जो गुण यहाँ पर बताए गए कैसे कि मनोमय है वो विचारशील है प्राण शरीर प्राणरूप जिसका शरीर है भा रूप प्रकाश स्वरूप है तेजस्वी है सत्य संकल्प वाला है उसके संकल्प सब सत्य होते हैं कभी खंडित नहीं होते अब कामाव तो सिद्धि भी इसमें योग दर्शन में जो अणिमादि में आई है आठवीं कि उसमें जैसी जैसी कामना होती है पूरा हो जाता है उसको भी वहां सत्य संकल्प का है लेकिन ईश्वर की तुलना में नहीं हो सकते ईश्वर तो अनंत संकल्प करता है और वो वैसे के वैसे होते हैं जीवात्मा जो योगी करेगा वो अपने ढंग से करेगा तो सत्य संकल्प है आकाशात्मा आकाशी जिसका स्वरूप है सर्वकर्मा सब कर्मों को करने वाला सर्वकाम काम है, सब कामनाएं वाला सब तरह की कामनाएं कर सकता है सर्वगंध सब गंधों को जानने वाला है सब रसों को जानने वाला है सर्वरसा, सर्वम इधम अभ्यात्ता है जिसने इन सब को प्राप्त कर रखा है अपने अधीन कर रखा है अबाकी जिसके लिए वाणी कुछ कह नहीं सकती है पूरी तरह से अबाक रह जाती है अनादर जिसका कोई पूरी तरह से आदर नहीं कर सकता जिसका लोग अनादर करते हैं, ऐसा और जो ज्यायान पृथ्वी पृथ्वी से भी बढ़कर के है अंतरिक्ष से भी बढ़कर के है और लोक से भी जो बड़ा है इन सब लोगों से जो बड़ा है ऐसा वो जो है तो ये जो सारा वर्णन आया ये जो गुणों का वर्णन किया तो ये जो विवक्षित गुण है इनकी उपत्ति तो ब्रह्म में ही हो सकती है जीव में ये घटते ही नहीं है तो एते गुणा ब्रह्मणि एवं संभवंती ब्रह्म में ही संभव है तस्माद प्रकरण उपास्यम स्पष्ट थे यहाँ ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए ये स्पष्ट होता है तो ये जो आगे की विवेचना भी चल रही है तो चर्चा तो कर रहे हैं ये कि भाई यहाँ ब्रह्म उपयुक्त है या नहीं है ब्रह्म का मतलब ब्रह्मात्मा माने या न माने तो सर्वत्र प्रसिद्धो और जगह भी इसी तरह की बातें आती है वहां भी हमें उपास्य ब्रह्म ही लेना चाहिए और ये एक तरह से लिंग से सिद्ध किया है यहां पर ये जो अन्य वर्णन मिल रहा है हमें प्रसंग में अब कोई कह सकता है कि नहीं यहां पर जो शरीर में रहने वाला जीव है उसको भी ले सकते हैं हम तो उसका उत्तर यहां पर निषेध कर रहे हैं तीसरा सूत्र अनुपत्ते न सारी उपपत्ति न होने से इन गुणों के संगति न लगने से न सारी शरीर में रहने वाला जो आत्मा है चेतन है वो यहाँ पर उपास्य नहीं हो सकता भाष्य अनुपत्ते है उक्त गुणा अनुपपन्नताया अनुपन्नता तो इन गुणों के असंगति होने से न लागू न घटने से, के कारण से भी शारीर शारीर को शरीर वर, वर्णमा जीव वर्तमान जीव नहीं गलत छप्ञ शरीरे वर्तमान जीव शरीर में विद्यमान जो जीव है न न अत्र उपास्य है वो उपासना के योग्य नहीं है क्यों तो कह रहे हैं न ही सत्य संकल्पत्व सर्वलोक ज्यास्वादि गुणगणा जीवे विद्य सत्य संकल्पत्व सब कुछ उसका जैसा चाहे वैसा हो जाएगा और सब लोगों से भी जो बड़ा है इत्यादि गुण का जो समूह पीछे बताया गया वो जीवे न वित्यंते जीव में ये विद्यमान ही नहीं होते तस्माद अत्र वचने ब्रह्म उपास्यत्व ने थे इसलिए यहां पर ब्रह्म ही उपास्य के रूप में गृहित होता है नहीं वैसे तो बताए ये गुण परमात्मा में घटते हैं फिर साथ में शंका के निवारण के लिए कहा कि जीव में तो ये घटते नहीं है और पुष्ट किया गया आगे इथम एक तूत्रे न ब्रह्मणों भिन्नो जीवो अस्थिति मन मानो व्यासो जीवो प्रतिषेध थी तो इस सूत्र के द्वारा व्यास जी ने जीव की उपासना का प्रतिषेध किया, किया है और क्या मानते हुए कि ब्रह्म से भिन्न भी कोई जीव है ये मानते हुए व्यास जी ने जीव की उपासना का निषेध किया है अर्थात ब्रह्मनी जी कहना चाहते हैं कि व्यास जी ब्रह्म से जीव की भिन्नता स्वीकार करते हैं वो भिन्न है तभी तो उसकी उपासना का निषेध किया जा रहा है और यदि एक ही होते तो ठीक है वो तो ब्रह्म उपास्य है ही तो जीव और ब्रह्म एक ही हैं ये कथन व्यास जी से ब्रह्म सूत्र से सिद्ध नहीं होता बल्कि उनकी भिन्नता सिद्ध होती है आगे शंकराचार्य स्तु कथाए थी शंकराचार्य यहां पर क्या कहते हैं पर एव आत्मा देहेंद्रिय मनो बुद्धि उपाधि भी परिचिन्नो शरीर इतिचर्य थे उन्होंने कहा कि पर एव आत्मा वो जो परमात्मा है सबसे बड़ा जो यानी ब्रह्म जो है मुख्य जो आप, ब्रह्म है आत्मा है वह है देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि उपाधियों के द्वारा यानी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि उपाधियों के द्वारा परिच्छन्न, ढका हुआ पृथक किया हुआ बाल ही बच्चों के द्वारा शरीर इति वो शरीर है या तो शारीर है ये कहा जाता है अर्थात ये शारीर इति इसको शारीर कर लीजिए शरीर की तो कोई बात ही नहीं आएगी ये जो शंकराचार्य जी का वचन है की जगह शारीर इति थे तो कह रहे हैं कि जो इसको अलग से जीव मानते हैं वो कौन है वो बच्चे हैं अभी बच्चे हैं मतलब अज्ञानी वही बाला मूर्ख जब हम किसी को कहते हैं कि ये तो बच्चा है वो बच्चा है मतलब तो मूर्ख है इस अर्थ में बोलते हैं लेकिन बच्चा है तो अच्छे अर्थ में कोई ले मूर्ख कहेंगे तो ज्यादा कठोर होगा तो तो वही एक परमात्मा जब शरीर इंद्रिय आदि से युक्त तो होता है परिचिन्न होता है तो मूर्ख लोग उसको बच्चे लोग उसको शरीर में वाला जीव कहने लगते हैं वास्तव में तो वो एक ही है ये वहां का वचन है तो इस पे ये कहते हैं कि आश्चर्यम अयम ही अत्र शंकर कथनम ये शंकराचार्य का यहाँ जो कथन है ये आश्चर्यजनक है क्या की शारीरों जीवात्मा परमात्मनो भिन्नो अस्थि सिद्धांतस्तु सूत्रकृत आचार्य से कि शरीर शारीर जीवात्मा तो शरीर में रहने वाला जो जीव है वह परमात्मा से भिन्न है यह सिद्धांत तो सूत्रकृत सूत्र बनाने वाले आचार्य का स्वयं का है शारीर जीवात्मा परमात्मा भिन्नो अस्थि सिद्धांत तो सूत्रकृत आचार्य से न बालानाम अज्ञानाम ये बच्चों का या अज्ञानियों का वचन नहीं है कि अगर ये खंडन कर रहे हैं कि जो बाल है वो कहते हैं कि शरीर में रहने वाला जीव अलग है तो ये जो सूत्रकार है उनको क्या मान रहे हैं आप ऐसे कैसे का कथन नहीं है ये व्यास जी का कथन है सूत्रकार का कथन है जिसकी कि आप व्याख्या कर रहे हैं तो वो तो इसको अलग ही मानते हैं ये बच्चों का कथन नहीं है ये एक समझे हुए वे व्यक्ति का कथन है आगे बाल नाम मूर्खाणाम सिद्धांत रूपे न न ही ऐसा शिष्टाचार तो बच्चों के द्वारा मूर्खों के द्वारा भी जो मंतव्य है सिद्धांत के रूप में वो भी स्थापित अगर किया जा रहा है तो न ही ऐसा शिष्टाचार्य शिष्टों का आचरण नहीं है क्योंकि कोई कहे नहीं जी व्यास जी ने तो बच्चों का मत लेकर के यहाँ पर कथन कर दिया है ऐसा थोड़ा ना हो सकता है ये इसको स्थापित कर रहे हैं ये सिद्धांत रूप में स्थापित कर रहे हैं तो कोई किसी मूर्ख का बच्चे का वचन लेकर के और गलत वचन लेकर के फिर उसको स्थापित करेंगे ऐसा तो शिष्टाचार शिष्टों का आचार्य नहीं है तो ये तो व्यास जी का अपना ही मत है दूसरों का गलत मत लेके उन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं प्रतीत होता आगे उत्तर पक्षे तु सत्य सिद्धांत एवं स्थाप्यते और यहां तो उत्तर पक्ष में सत्य सिद्धांत की स्थापना की जा रही है जो तीसरा सूत्र है अनुपत्ते नारीर इति सूत्र उत्तर पक्ष से है ये जो सूत्र है ये तो सिद्धांती का है उत्तर पक्ष का है पूर्व पक्षी का थोड़ा है ये न अन्यत्र अन्यत्रचित आर्स शास्त्रेशु जीव सत्ताया स्वीकरणम मूर्खाणाम मतम निगदित स्वीकारणम है स्वीकरणम कर लीजिए इसको बोले कि कहीं भी किसी भी आर्स ग्रंथ में जीव की सत्ता का स्वीकार करना मूर्खों का मत नहीं कहा गया है जीव की सत्ता का स्वीकार किया गया है लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया कि ये तो मूर्खों का मत है बालकों का अज्ञानियों का मत ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया तस्मात शारीरों जीवो ब्रह्मण स्वरूपतो तो भिन्न एवं इसलिए शरीर में स्थित जो जीव है वो ब्रह्म से स्वरूप ही भिन्न है अतो अत्र शंकर भाष्यम अयुक्तम एवं शंकर भाष्य यहां पर गलत है तो सूत्र की रचना से भी हमें पता लगता है अनुपत्स्तुना शारीर शरीर में रहने वाला जीव इन गुणों से युक्त नहीं है इसलिए वो उपास्य नहीं हो सकता निशे कथन ही तब बनेगा जब भिन्न भिन्न भिन उनको माना जाए और इसकी पुष्टि में सूत्रकार कहते हैं चौथा सूत्र देखे कर्म कर्त व्यपदेशाच्य कर्म और कर्ता का कथन होने से अलग अलग कथन होने से कर्म यानी व्याकरण वाला संस्कृत वाला कर्म द्वितीय विभक्ति कर्ता का जो इप्सिततम होता है वो कर्म और कर्त मतलब तो कर्ता जैसा कि ये प्रथम विभक्ति में या तीसरी में भी जो आता है तृतीया में कर्म और कर्ता का कथन होने से तो चय की व्याख्या की च अन्य चेदम अपनी हितवंतरम य एक और हेतु इसमें दे रहे हैं व्यवहारात व्यपदेशात् कर्म, कर्म को इन्होंने खोल दिया व्यवहारात इसका व्यवहार देखा जाता है कैसे कर्मण कर्तुश पृथक पृथक व्यवहार दर्शनात कर्म का और कर्ता का इनका अलग अलग व्यवहार व्यापार देखा जाता है ये देखा जाता है मतलब ये शास्त्र को वचनों में देखा जाता है शास्त्र को उदृत करते हैं यहां अधिकतर शब्द प्रमाण को ही उद्धत किया जाता है यथोही तद अग्रे क्योंकि वहां पर इसी के आगे कहा गया है एतम इत प्रेत्य अभिसंभवितास्मि एतम अभिसंभविता प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इत प्रेत्य यहां से मर करके यहां से जा करके एतम इसको इसको किसको ब्रह्म को क्योंकि इसके पहले एतत ब्रह्म कहा गया इसी वचन से एकदम पहले कहा गया एतत ब्रह्म यह ब्रह्म है फिर कहा एतम इसको इस ब्रह्म को इत प्रेत्य यहां से जा करके अभी संभविता मैं उससे युक्त तो हो जाऊंगा उसमें लीन हो जाऊंगा तो इसको खोल रहे हैं एतम एतम का मतलब है पूर्वोक्तम सत्य संकल्प सर्वलोक जायदी गुण विशिष्टम परमात्मानम् तो अभी जो पीछे जो इन्होंने सत्य संकल्प और सब लोगों से भी बड़ा ये जो वचन दिया गया था उसको ऐसे गुण वाले परमात्मा को प्राप्त प्राप्त करके कर्म रूपम प्रापस्यामी परमात्मान प्राप्यम कर्म परमात्मा जो प्राप्त है जो कि कर्म रूप है क्योंकि हम जिसको प्राप्त करते हैं वो कर्म कहलाता है कर्म रूपम उसको मैं प्राप्त करूंगा कर्ता अहम अस्मी मैं प्राप्त करूंगा कर्ता मैं हूं अभी संभविता तो कर्ता यहां पर अलग है और कर्म अलग है मैं उस ब्रह्म को प्राप्त करूंगा इसी से इसे दोहरा कि कर्म और कर्ता दोनों का कथन है और दोनों अलग अलग होते हैं एक नहीं है ये ए ब्रह्मैव उपास्यम अत्र न जीव इसलिए इस कारण से भी ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए न कि जीव की जीव तो उपासक है और परमात्मा उपास्य है तो सूत्रकार ने कहा कर्म करतृ व्यवदेशाच कर्म और कर्ता के व्यापार की भिन्नता से भी पता लगता है कि ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं और ब्रह्म ही केवल उपास्य है अगला सूत्र पांचवा शब्द विशेषात बोले यहां पर विशेष शब्द का कथन किए जाने से भी अलग जगह पे अलग शास्त्र में विशेष शब्द का प्रयोग किया गया और विशेष शब्द के प्रयोग करने से अब वहां पर भ्रांति नहीं होनी चाहिए शब्द विशेषात भाष्य शब्द भेदाद एक गम्यते शब्द का भेद करने से यह जाना जाता है यदत्र ब्रह्म ही उपास्यम यहां पर ब्रह्मी उपासना के योग्य है कैसे कथम चब्द भेद स्पष्ट थे वो शब्द भेद कैसे है उसको बता रहे हैं अत्र उपनिषद ही यद उपास्य स्वरूप वर्णनम यहां जो उपास्य के स्वरूप का वर्णन किया गया इस उपनिषद में छांदो्य में ही यहां पर तीन चौदह तीन इसी प्रसंग में जो अभी चर्चा चल रही है इसी के यहां पर वर्णन किया गया है, उसी ब्रह्म का कैसा कि अणियान ब्रिहेर वो ब्रीही से यानी चावल से भी छोटा है यवाद जो से भी छोटा है श्यामा का आदवा श्यामाक जो छोटा को होता है उससे भी श्यामाक तंडुल आदवा श्यामा का जो तंडुल अंदर का बीज होता है उससे भी छोटा है एशा में आत्मा अंतर हृदय जायान पृथ्वा ये जो आत्मा है ये मेरे हृदय में है जयान पृथ्वी पृथ्वी और ये इस पृथ्वी से भी बड़ा है एक तरफ छोटे से छोटा है सूक्ष्म से सूक्ष्म और एक तरफ पृथ्वी से भी बड़ा है ये यहां पर एक वचन मिला छंदों उपनिषद का इतस्मिन वचने यद उत्तम इस वचन में जो कहा गया है तदवत उसी के समान अन्यत्र ग्रंथे भी दूसरे ग्रंथ में भी वचन मिलता है ये जो आगे वचन दे रहे हैं ये शतपथ ब्राह्मण का दे रहे हैं छांदोज्य उपनिषद है वो तांडे ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है और वृदारण्य उपनिषद है ये शतपथ ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है तो ये दो अलग अलग दृष्टि से कथन कर रहे हैं तो वहां क्या मिल रहा है कि यथा व्रीर वो वा श्यामा को व्यामाक तंडुलो वा एवं अयम अंतरात्मन पुरुषो हिरणमय तो यहां भी देखिए व्रीही यव शामक और श्यामाक तंडुल वो के वो शब्द आ रहे हैं इनके जो अंदर विद्यमान है वहां पर उससे अणु कहा जा रहा है जो इसके अंदर विद्यमान है अयम अंतरात्मन पुरुषो जो ये अंतरात्मन पुरुष है यहां पर आत्मन शब्द आया वो पुरुष कैसा है वो हिरणमय है प्रकाशशील है तो भेदेन खलु निर्देश्यते थे यहां पर शब्द के भेद से यह निर्देश किया जा रहा है कि ये छंदोगे जो छोगे में अंतर हृदय ज्यायान पृथ्वी जो हृदय के अंदर सबसे बड़ा पृथ्वी आदि से भी बड़ा है जिसको कहा गया है तो यहां पर अंतरहदय स्थान है अंतरात्मन अंतर हृदय अंतर अंतर में यानी अंतरात्मा में अंतरात्मनी प्रयुज थे अंतर हृदय की जगह पे अंतरात्मन शब्द का प्रयोग किया जहां हम पीछे भी देख रहे थे आत्मनी की जगह पे विज्ञाने आत्मा की जगह विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है स्पष्टता के लिए तो ऐसे ही यहां पर वाक्य रचना प्रसंग बिल्कुल वैसा का वैसा है लेकिन अंतर हृदय की जगह पर अंतरात्मन शब्द प्रयोग किया गया है अब जो पहला वाला वचन है तो ऐशा में आत्मा अंतर हृदय अगर यहां हृदय का मतलब ये जो अपना प्रचलित हृदय है यानी शरीर का जो भाग है वो लेंगे तब तो इससे आत्मा और परमात्मा का भेद पता नहीं लगेगा क्योंकि ये मेरी आत्मा है जो हृदय के अंदर है तो आत्मा तो एक ही हुई दो थोड़े ना हुए तो इस वचन से तो भेद पता नहीं लग रहा है लेकिन इसी तरह का वाक्य जो शतपथ ब्राह्मण में लिखा है तो अयम अंतर आत्मा पुरुष है ये मेरी आत्मा के अंदर रहने वाला पुरुष है तो इसका मतलब क्या हुआ दो हो गए शब्द के भेद से पता लग रहा है तो वहां जो हृदय शब्द कहा गया वो भी आत्मा के अर्थ में ही आया हुआ है पहले जो आया हुआ है वो हृदय शब्द आत्मा के अर्थ में आया और हृदय की जगह आत्मा शब्द हुआ और वहां हिरण्य में पुरुष का हुआ तो ये दो पुरुष अलग अलग कहे जा रहे हैं तो शब्द के भेद से भी पता लगता है कि ब्रह्म और जीव अलग अलग है तो भेदेन न निर्देश्यते निर्देश्य छांदोग्य अंतर हृदय ज्यायान पृथिव्या इतुक्तम और अंतरह्रदय इत स्थान अंतरात्मन अंतरात्मी परिचय यह हो गया एवं अंतरात्मनो भिन्न इस प्रकार इस अंतरात्मा से भिन्न सा पुरुषो जयान वह पुरुष बड़ा है कैसा पृथ्वी से भी बड़ा है है तो इसके अंदर भी छोटे से छोटे के अंदर है लेकिन यह पृथ्वी से भी बड़ा है व्यापक है तो वो पुरुष उपास्य इतनी सिद्धम वो उपासना के योग्य है जो मेरी आत्मा के अंदर भी है तो ब्रह्म ही उपासना के योग्य और कोई नहीं है और भ्रम और जीव की भिन्नता भी यहां पर स्पष्ट होती है शब्द के भेद से हमें पता लगता है आगे सूत्र है स्मृतेश बोले स्मृति ग्रंथों से भी पता लगता है कि ब्रह्म ही उपास्य है और कि पीछे जो कर्म और कर्म और कर्ता की बात आई थी कि ब्रह्म कर्म है और आत्मा कर्ता है उपासना कर्म की दृष्टि से अन्य कर्मों की दृष्टि से परमात्मा कर्ता बन सकता है और अजीब कर्म बन सकता है लेकिन उपासना क्रिया में ब्रह्म कर्म है और आत्मा करता है तो बोले स्मृति ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि करते हैं स्मृत न केवल औपनिषद शब्द भेदाद एवं उपनिषद में शब्द का भेद कथन कर दिया इतने मात्र से ही नहीं किंतु स्मृते शब्द भेदादअअपी स्मृति में भी शब्द के भेद से ब्रह्मात्मा कर्म जीवात्मा चार्ता दृशिक्रियाया स्पष्ट उपलब्यते हैं ब्रह्म तो कर्म है और जीवात्मा करता है किसका दृषि क्रिया या दर्शन क्रिया का साक्षात्कार क्रिया का कर्म ब्रह्म है और जीवात्मा करता है यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है यथा जैसे कि एवं यह सर्व पश्यति आत्मान आत्मना इस प्रकार से जो सर्वभूतों में सब प्राणियों के अंदर देखता है पश्यति क्या देखता है आत्मान आत्मना आत्मना आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता है जो सब प्राणियों में आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा के द्वारा उस आत्मा को यानी परमात्मा को देखता है सर्व समताम एत ब्रह्म अभ्य परमपदम वो सबकी समता को प्राप्त होकर के वो सब में परमात्मा को देख रहा है इस रूप में ब्रह्म अभ्यति ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है परमपदम ब्रह्म के परम पद को प्राप्त कर लेता है वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है परम पद को प्राप्त कर लेता है ये मनुस्मृति का श्लोक है तो सऐश दर्शन क्रियाया कर्म तो यहां पर दर्शन यानी देखने की क्रिया का कर्म और कर्ता का कथन है परमात्म जीवात्मा विषय को वेदानुकूलो अस्थि परमात्मा और जीवात्मा के विषय में कर्म और कर्ता का भेद ये वेद के अनुकूल है वेद स्पष्टम विद्य वेद में भी ये बात स्पष्ट कही गई है अब ऐसे प्रसंग तो स्मृति का था स्मृति का इन्होंने उदाहरण भी दे दिया लेकिन इसकी पुष्टि के लिए वेद का वचन भी कह दिया तथ्य था तद विष्णु हो परमम पदम सदा पश्यंति सूरयः ऋग्वेद का मंत्र है। तो तद उस मंत्रिष्णु हो परमम पदम उस विष्णु के सर्वत्र व्यापक परमात्मा के परम पद को मुक्ति पद को सूरय सूर्य लोग ज्ञानी लोग सदा पश्यंती हमेशा देखते तो परमात्मा का वो परम पद है ये कर्म के रूप में है और देखने वाले सदा पश्यंती इसके कर्ता विद्वान लोग हैं योगी लोग हैं तो यहां भी कर्म और कर्ता का भेद है इससे भी पता लगता है कि ब्रह्म और जीव अलग अलग है ठीक है आगे देखिए सत्म सूत्र इसी प्रसंग को और आगे बता रहे हैं अर्भकौकवाद तदव्यपदेशाच नीचायद एवं व्योम वच्च अभी पूर्व पक्षी एक प्रश्न अगर उठाए शंका करे खंडन करे अर्भको कस्पात छोटे से स्थान का कथन किए जाने से हृदय आदि का तदव्यपदेशाच्य और उसका कथन होने से छोटे से परिमाण का कथन होने से नीति चेत यहां पर यह ब्रह्म नहीं हो सकता है एक छोटे से स्थान का कथन किया गया और वो बहुत छोटा है छोटा है उससे भी छोटा है उससे भी छोटा ये जो कथन किया गया इससे पता लगता है कि यहां पर ब्रह्म का मतलब उपास्य के रूप में जो है वो परमात्मा नहीं है क्योंकि परमात्मा तो छोटे स्थान में नहीं रहता है और परमात्मा एकदम सूक्ष्म बिल्कुल छोटा अणुस्वरूप भी नहीं है इससे पता लगता है कि यहां पर ब्रह्म का कथन नहीं है अगर ऐसा कोई पूर्व पक्षी कहे तो तो बोले ना आपका कथन ठीक नहीं है निचैयत पात निसमाधान और निश्चय की दृष्टि से ज्ञान की दृष्टि से यह कथन किया गया है एवं ऐसा कथन किया गया और उदाहरण दिया व्योम आकाश के समान भाष्य में यह स्पष्ट होगा देखिए अर्भ अर्भक शब्द यहां पर दिया गया है उसको खोल रहे हैं। अर्भकम्, अल्पम्। अर्भक का मतलब है थोड़ा छोटा और फिर ओ कह शब्द है उसको खोला है स्थानम्। अर्भकहू यानी छोटा स्थान तो ओ का स्थानम य से छोटा स्थान है जिसका सो अर्भकह उसको कहते हैं अर्भ जिसका छोटा स्थान है तस्य भावा उसका भाव अर्भकौकस्तम सूत्र में जो अर्भ है छोटे स्थान वाला पना अर्भ कौकस्तम तस्मात इस कारण से तो इसी को आगे खोल दिया अर्भकौकस्वाद अल्प जो छोटे से स्थान में रहता है इस कारण से ये ब्रह्मा वो ये जो हो रहा है उपास्य का ये परमात्मा नहीं हो सकता क्योंकि वो छोटे से स्थान में रहता ही नहीं है वो तो सर्वव्यापक है आगे यो तो ही तत्र उपनिषद वचने परमात्मा न स्थानम अल्पम हृदेश प्रतिपादित क्योंकि वहां पर उपनिषद में परमात्मा का जो स्थान है वो अल्प हृदय प्रदेश का प्रतिपादन किया गया है हृदय तो बहुत छोटा सा है वचन दे रहे हैं एशा में आत्मा अंतर हृदय ये आत्मा मेरे हृदय के अंदर है यानी तो बहुत छोटे स्थान में है तस्मात्न इस कारण से चथा च और ये एक हेतु दिया है दूसरा हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी तद व्यपदेशात अर्भक अल्पस्य अल्प परिमाणस ये जो अर्भक है छोटे स्थान वाला है अल्प परिमाण वाला है इसकी भी वहां पर पुष्टि मिलती है कैसे अणियान ब्रीहेरवा यवाद वो व्रीही से भी छोटा है वो यव से भी छोटा है तो छोटा सा ही तो है छोटा सा स्थान भी बताया और वो छोटा से का भी कथन किया लिंग मिल रहा है हमारे को ये बहुत छोटा है वो चंदो के क्या वो वचन है इत्यादि व्यपदेशात इस प्रकार का व्यपदेश होने से इसी को खोल दिया कथनात कथन होने से अगर ऐसा कोई कहे तो कह रहे ना ये कथन ठीक नहीं है परमात्मा नात्र गृहते चेत यहां पर परमात्मा का ग्रहण नहीं हो सकता है तरही न वाच्यम ये ठीक कहना ये कहना ठीक नहीं है कुत क्यों ठीक नहीं है अब उत्तर दे रहा है सिद्धांति हेतु दे रहा है निचाइयत्वात निचा होने से वहां पर परमात्मा का निश्चय होने से वहां पर परमात्मा का साक्षात्कार होने से उसको हृदय प्रदेश में कहा गया है निचय्यवाद खुल रहे हैं त्र हृदय अप्यत्वा तस्य परमात्मा उस परमात्मा के उस हृदय प्रदेश में प्राप्त होने वाला होने से ध्यान के द्वारा समाधि के द्वारा हृदय प्रदेश में प्राप्त होने योग्य होने से क्यों यथो ही परमात्मा अंतो जीवात्मा ये तो ही परमात्मा अनंतो क्योंकि परमात्मा तो अनंत है और जीवात्मा आत्मा तो केवल हृदय में रहता है छोटे से स्थान में रहता है सह तम आपको न अनंतो भवि तुमर रहती परमात्मा को पाने के लिए आत्मा तो स्वयं अनंत हो नहीं सकता है सह तू निजात्मनि निज स्थाने हृद तम प्राप्त अनुभवितुम वह शक्नोती वह जीव तो निज आत्मा में यानी अपने स्थान में यानी हृदय प्रदेश में ही उसको प्राप्त कर सकता है अर्थात अनुभव कर सकता है तस्मात् ध्यान न प्राप्य मानहसन तो इस प्रकार वो परमात्मा हृदय प्रदेश में ध्यान के द्वारा प्राप्त होता हुआ हो, प्राप्त होने वाला होने से परमात्मा अंतर हृदय हृदय हृदय स्थाने उचित वो परमात्मा अंतर हृदय में या हृदय स्थान में रहता है ये कथन किया जा रहा है ये निचाइयतवाद की प्राप्ति के लिए निश्चय की दृष्टि से कथन किया जा रहा है तथा जैसे कि एवं व्योम इतम एक तथनम व्योम संगचते आकाश के समान ये वचन संगत होता है आकाश के लिए भी ऐसा कहा जा सकता है कैसे संभवती व्योमा व्योम अर्थात आकाश सर्वग जैसे कि व्योम जो है अर्थात व्योम को खोल दिया आकाश ये सर्वगत है सब जगह है सर्वगतः सन्नपी सब्जग होता हुआ भी खलु अल्प अवकाश रूपेण प्राप्य ये किसी छोटे स्थान पर भी अवकाश के रूप में प्राप्त होता है रिक्त स्थान की तरह से आकाश छोटे स्थान पर भी मिलता है प्राप्त ही सूचग्रादी सूक्ष्म वो सूची के अगले भाग से भी नोक से भी बहुत सूक्ष्म अणियान द्वेणुक से भी छोटा दो को मिला एक दणुक बनता है उस दुक से भी छोटा वक्तुम शक्य वो कहा जा सकता है तत्वत परमात्मा अपी इति मंतव्य उसी प्रकार से परमात्मा का भी कथन किया जा सकता है तो कुछ लेंगे ऐसे दे दिए साथ में कि वो छोटे से छोटा है और हृदय प्रदेश में है तो स्वाभाविक है दूसरे को भी शंका होगी वो ऐसा कह सकता है कि यहाँ उस परमात्मा का तो ब्रह्मात्मा का तो कथन नहीं है क्योंकि वो तो अनंत है तो कहा कि नहीं इसका मतलब उस छोटे स्थान में वो प्राप्त होता है मेरी आत्मा के अंदर है वो सूक्ष्म है इसलिए कथन किए गए हैं तो इन सब चीजों से यह पता लगता है कि इस प्रसंग में उपास्य के रूप में ब्रह्म ही गृहित है उसी की हमें यहां पर संगति लगानी चाहिए ब्रह्म ही केवल उपास्य है इसी के लिए और भी आगे प्रसंग चलेगा उसको हम और आगे देखेंगे किसी को कुछ पूछना है तो कुछ पूछ रहा है तो पूछिए। ओम आचार्य जी ये दूसरे पाद में पहले सूत्र से लेकर के सातवें सूत्र तक उपनिषद के केवल एक ही मतलब खंड को लेकर के इसमें चर्चा की गई है तो इसको ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक खंड को लेकर के समझने के लिए ऐसी चर्चा की गई है उसी प्रकार की चर्चा दूसरी जगह भी करनी चाहिए दूसरी जगह भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं और अगर हम उस पूरे प्रकरण को देखेंगे तब तो संदेह रहेगा ही नहीं ये जो आगे की चर्चा चलाई है उन्होंने कहा देखो यहां ये लिखा हुआ है यहां ये लिखा हुआ है अगर कोई छोटे से टुकड़े को लेगा तो इस तरह के प्रश्न उठ सकते हैं और इन्होंने समाधान आगे पीछे के वर्णनों को देखते हुए किया है पूरे को देखेंगे तो ये प्रश्न नहीं आने होंगे और ये प्रतीक के रूप में ही है ये तो ठीक है यहां कुछ इस तरह का कथन है ऐसे ऐसे बहुत सारे वचन हमारे को शास्त्रों में मिलेंगे और इसी तरह के संदेह उत्पन्न होंगे हमारे को भी हो सकते हैं और या दूसरे भी शंकाएं कर सकते हैं तो वहां ऐसे हमें समाधान खोजना है उसका एक तरीका बताया जा रहा है एक शैली है सारे के सारे शंकास्पद स्थल यहाँ वेदांत दर्शन में दे दिए गए ये नहीं है कुछ शब्द आएंगे उसके बाद में तो ये विवेचना के बाद फिर दूसरे प्रकरण प्रारंभ हो जाएंगे लेकिन हमारे को उदाहरण के रूप में निर्णय करने के लिए एक तरीके बताए गए ऐसे में कैसे निर्णय करें नहीं तो हम उलझ करके रह जाएंगे ये कह रहेगा नहीं ब्रह्म होना चाहिए उपास्य बोले नहीं यहाँ लक्षण तो ये मिल रहे हैं तो हमें बलाबल का पता नहीं है और कौन सा ठीक है किस आधार पर निर्णय करें तो बोले ये इसको देखते हैं तो ये लग रहा है इसको देखते हैं तो ये लग रहा है अब पता नहीं क्या कहना चाह रहे ये परस्पर विरुद्ध बातें कह दिए निर्णय नहीं हो पा रहा उस स्थिति में अटक के रह जाएंगे लेकिन अगर हमें इस शैली का पता है तो हमारा निर्णय कर सकते हैं कि नहीं ये कथन किया जा रहा है इसका मतलब ये है यहां ये कथन किया जा रहा है इसका मतलब ये परस्पर विरुद्ध नहीं है एक ही है। के द्वारा ऐसे ही तो ये ब्रह्म की मीमांसा चल रही है उत्तर मीमांसा तो उससे हमें निश्चय होता है संदेह हमारे है, हमें शैली पता लगती है पूछिए अच्छा जी ये सातवें सूत्र के अंतिम पंक्ति में द्वियनुख क्यों कहा अनु से छोटा क्यों नहीं कहा आकाश ये, तो ये आकाश के संदर्भ में कहा जा रहा है उदाहरण जो दिया ना व्योम तो ये आकाश की दृष्टि से कहा गया है तो इससे भी सूक्ष्म क्योंकि अणु से सूक्ष्म तो होगा नहीं ये मानकर के चल रहे हैं कि आकाश है आकाश के भी अवयव होते हैं अणु होते हैं प्रकृति से जो निर्मित आकाश है तो उसकी रचना में वो अणु से तो सूक्ष्म होगा नहीं एक परमाणु से सूक्ष्म नहीं होगा ये मानते हुए इन्होंने द्वेणुक से भी सूक्ष्म है ये कह दिया और यूं कह देते हैं कि अणु परमाणु से भी सूक्ष्म है तो फिर आपत्ति आ सकती थी कि उससे टुकड़े उससे छोटा करेंगे तो वो आकाश आकाशीय नहीं रहेगा अगर उसके टुकड़े कर देंगे तो आकाश आकाशीय नहीं रहेगा आकाश का सबसे छोटा कण जैसे कि आजकल भी किसी तत्व के कथन में कि जैसे कि अणु और परमाणु की परिभाषा की जाती है किसी तत्व का जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें उस तत्व के सारे गुणधर्म हो उसको परमाणु या एटम कहेंगे जैसे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का परमाणु जैसे कि लोहे का आयरन का परमाणु किसी का भी ले लेंगे उसमें उस तत्व के समस्त गुणधर्म रहते हैं लेकिन अगर उसको विभाजित कर दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन के रूप में तो अब ये नहीं कह सकते हम कि ये लोहे का सूक्ष्म रूप है ये ऑक्सीजन का सूक्ष्म रूप है ये तो अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फोटोन और जो भी कुछ करना है पॉजिट्रॉन छोटे छोटे कण में हमने कर लिया अब उसका रूप नहीं है ये, ये तो टुकड़े हो चुका है उसकी सबसे छोटी इकाई तो वो परमाणु है उससे छोटा करते ही तो वो तत्व ही नहीं रहा वहां पर अब यूं तो सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन एक जैसे ही है ये थोड़ा ना कहेंगे कि इसका है ये इसका है जो आधुनिक मान्यता है उसकी दृष्टि से बोल रहा हूं तो किसी तत्व की जो सबसे छोटी इकाई है वो उसका परमाणु हो गया उससे सूक्ष्म उससे के टुकड़े हो सकते हो भले ही। वो विभाज्य हो तो भी वो उसके नहीं माने जाएंगे ऐसे ही आकाश का यदि यहां ये कथन कर देते कि एक परमाणु से भी सूक्ष्म तो अब जो एक परमाणु से भी सूक्ष्म होगा विभाज्य होगा सत्वर की दृष्टि से कहीं भी सूक्ष्मता में जाएगा तो वो आकाश तो नहीं कहलाएगा उसको आकाश नहीं कह सकते आकाश तो तब बनेगा जब उसका एक परमाणु बन जाएगा तो एक परमाणु से सूक्ष्म तो कह नहीं सकते थे तो इसलिए इन्होंने है, कहाणुक से भी जो सूक्ष्म हो सकता है तो वो एक परमाणु तक का होगा उस सिद्धांत की दृष्टि से ऐसा वचन लिखा है इन्होंने ठीक है पूछो ओम आचार्य जी यहाँ ईश्वर के जो गुण बताए है मनोमय रहा, या आदि या रहा जो आहा है वो शरीर शब्द से इस ब्रह्म के साथ संगत कैसे करेंगे प्राण के रूप में शरीर कहते हैं उसको यू तो इस जगत को भी परमात्मा का शरीर कह दिया गया ये जो समष्टि है इसको जैसे हमारा ये शरीर है ऐसे उसका वो शरीर है उस रूप में कथन कर दिया जाता है तो ये गौण कथन माने जाएंगे बाकी जो सारे लक्षण दे रखे हैं, वो जीवात्मा पे घटेंगे नहीं, ऊपर आत्मा पे ही घटेंगे। ठीक, आचार्य जी पचासवें पृष्ठ में एक मुंडकोपनिषद का उद्धरण आया था हाँ। नीचे से छठी पंक्ति में लगभग हाँ यहाँ पर कहा है कि यह सर्वज्ञ सर्वविद यमयम तपह तस्माद एक त्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते तो यहाँ तस्माद जायते कहा है तो व्याकरण का एक सूत्र है जनिकर्तु प्रकृति ही कि उत्पन्न होने की जो क्रिया है उसका जो जो उत्पन्न होता है उसकी जो प्रकृति है अर्थात वो जिससे उत्पन्न होता है उसमें पंचमी होती है तो जैसे वहाँ गोमयाद वृष्टि को जायते तो वो उपादान कारण ही होता है तो उस तरीके से यहाँ ब्रह्म से वो उत्पन्न होते हैं कहा है तो उपादान कारण क्यों नहीं ले सकते ऐसा नहीं ले सकते यहाँ पर वो हमारे को सिद्धांत से विपरीत जाएगा और जगह से और तस्मा जाए थे यहाँ मुख्य बात तो ब्रह्म शब्द की है इससे जो उत्पन्न हो रहा है इससे जो उत्पन्न हो रहा है यहाँ उपादान कारण है नहीं एक अलग ढंग से देखेंगे लेकिन उससे जो उत्पन्न हो रहा है ये ब्रह्म ये ब्रह्म शब्द वो स्वयं तो हो नहीं सकता है ये तो ब्रह्मांड ही होगा इस रूप में कथन है ये कोई आवश्यक नहीं होता है वहां जनी कर्तु प्रकृति में सदा इस तरह से ये तो आर्ष प्रयोग हैं और इस तरह हम बहुत सी जगह पे अपवाद देखते ही है उसके आधार पे हम निर्णय नहीं कर सकते हैं पर निश्चय नहीं कर सकते तो आज का पाठ इतना ही रखते प्रण सभी तो साधार विवादन ओम शु